माँ की बातें स्वामी ईशानंद जन्माष्टमी के एक दो दिन पूर्व मैंने माँ के समक्ष उस दिन दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की यह बात गोलाब माँ के कानों में पड़ने पर वे अपने स्वाभाविक उच्च स्वर में कहने लगी इतना सा लड़का तब मेरी आयु तेरह वर्ष थी दो दिन बाद ही मंत्र भूल जाएगा और अभी से दीक्षा लेने की इच्छा केदार की भी कैसी बुद्धि है माँ तो तुम्हारे अंचल की ही है जब वे वहाँ आए जाएंगी तब सोच समझकर बाद में दीक्षा लेना यह कहकर गुलाब माँ चली गई तब माँ बोली गुलाब की भी कैसी बात बचपन में जो कोई भली भांति सीख लेता है वह भला उसे कभी भूलता है अभी से जितना कर सकता है करे ना। बाद में तो मैं हूँ ही जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी की पूजा समाप्त करके माँ ने मुझे दीक्षा दी और उन्होंने जैसा बताया उसी प्रकार मुझे जब करते देखकर बोली ठीक तो है क्या इतना याद नहीं रहेगा खूब रहेगा बाद में जो जो आवश्यक होगा सब समयानुसार फिर दिखा दूंगी उसके बाद उन्होंने मेरे सिर तथा छाती पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया और आसन से उठकर बोली मेरे साथ आओ मैं उन्हें प्रणाम कर उनके साथ बगल के कमरे में गया उन्होंने छीके पर से दो गुलाब जामुन निकाले और एक को थोड़ा सा दांत से काटकर खाने के बाद बाक़ी सब मेरे हाथ में देकर बोली खाओ उसे हाथ में लेकर उनके सामने खाने में लजाते हुए देख कर वे बोली लज्जा मत करो दीक्षा के बाद प्रसाद खाना चाहिए यह कहकर उन्होंने एक गिलास पानी भी दिया केदार बाबू की माँ इन वृद्ध महिला ने माँ की बड़ी सेवा की थी साठ वर्ष की आयु में पढ़ना लिखना सीखने की इच्छा होने पर उन्होंने प्रवेशिका से पढ़ना आरंभ किया और अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे रामायण महाभारत आदि पढ़ समझ लेती थी रामेश्वर यात्रा के समय भी वे अपने साथ प्रवेशिका और स्लेट हाँ साथ ले गई थी मां के लीला सम्बरण के छः सात वर्ष बाद उनका देहावसान हुआ था केदार बाबू की माँ भी माँ के साथ रामेश्वर आदित तीर्थ करने गई थी कुछ दिनों के बाद हम लोग उन्हें साँस लेकर कोयलपाड़ा लौट लोड़ आए लौटते समय माँ ने केदार बाबू को कुछ रुपये देते हुए कहा इससे धान खरीदकर कर पूजा के लिए थोड़ा चावल बनाकर रखना फागुन के महीने में माँ अपने गांव आ रही थी हम तीन लोग भोर में ही उन्हें ले आने को कोयालपाड़ा से काफ़ी दूर निकल आए थे माँ की गाड़ियाँ दृष्टिगोचर होते ही हम में से दो लोग आश्रम में समाचार देने के लिए लौट गए मैं गाड़ी के साथ साथ लौटने के लिए ठहर गया दूर से ही माँ का माँ मुझे देखकर कहने लगी कौन है वो तो नहीं मेरे पास जाकर प्रणाम करते ही माँ सबका कुशल मंगल पूछने लगी गाड़ी चल रही थी और मैं भी साथ में पैदल चल रहा था माँ गाड़ी में से मुँह निकालकर तरह तरह के प्रश्न पूछने लगी यह कौन सा गांव है यह किनका तालाब है कोयलपाड़ा और कितनी दूर है इत्यादि कोतुलपुर पार हो जाने पर माँ ने कहा गाड़ी में चले आओ ना और कितना पैदल चलोगे गाड़ी में माँ के साथ राधु थी थोड़ी देर बाद गाड़ीवान गाड़ी से उतर बोला मैं थोड़ा पैदल चलता हूँ आप सामने बैठ जाइए मैं गाड़ी में चढ़कर बैलों को थोड़ा उकसाकर जोरों से गाड़ी चलाने लगा इस पर माँ खूब हंसने लगी और बोली तुम तो अच्छी तरह गाड़ी चलाना जानते हो सभी तरह के काम सीखकर रखना अच्छा है यथा समय हम लोग आश्रम में आ पहुंचे माँ को बात का रोग था बैलगाड़ी में काफी समय तक बैठे रहने से उनके पाँव सुन्न हो गए थे केदार बाबू की माँ ने हाथ पकड़ उन्हें गाड़ी से उतारा और धीरे धीरे ले जाकर मंदिर के बरामदे में बैठा दिया माँ ने थोड़ी देर विश्राम करने के बाद स्नान किया फिर वे मुझसे बोली बेटा केदार की माँ के साथ मैं और बगझक नहीं कर सकती वे जरा बहरी थी तुम कपड़े बदल कर गमछा लपेट लो और जरा मेरे पूजा की व्यवस्था कर दो मैं अनजाने ही माँ का भीगा गमछा पहनकर डलिया लिए फूल तोड़ने जा रहा था कि केदार बाबू की माँ यह देख अत्यंत उद्विग्न होकर बोली अरे तूने तो माँ का ही गमछा पहन लिया है जा बदल कर आ इस पर माँ कहने लगी तो क्या हुआ लड़का है मेरा गमछा पहन लिया तो क्या हो गया जाओ जाओ फूल चुन लाओ केदार बाबू ने बात बात में कहा माँ आपके सभी लड़के विद्वान हैं केवल हम ही कुछ लोग आपके निकट मूर्ख संतान हैं शरत महाराज ठाकुर के बारे में ग्रंथ लिंक कर, लिख कर लिख उनकी वाणी और भाव का प्रचार कर रहे हैं अन्य कई लड़के व्याख्यान दे रहे हैं कितना सब काम हो रहा है सुनकर माँ ने कहा कहते क्या हो ठाकुर तो पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानते थे भगवान में चित्त लगाना ही असल बात है तुम्हारे द्वारा इस क्षेत्र में बहुत सा कार्य होगा ठाकुर इस बार धनी निर्धन पंडित मूर्ख सबका उद्धार करने को आए हैं भलाई की हवा जोरों से बह रही है जो तनिक सा पाल उठा देगा शरणागत होगा वही धन्य हो जाएगा इस बार बाँस और घास के अतिरिक्त जिसमें थोड़ा भी सार है वही चंदन हो जाएगा तुम लोगों को चिंता की क्या बात तुम लोग तो मेरे अपने हो लेकिन बात क्या है जानते हो विद्वान साधु वैसा ही है जैसा कि हाथे के दाँत सोने से मढ़े हुए हों इतना कहकर वे पूजा करने को उठ गई संध्या के थोड़ा पहले माँ पालकी में जयराम बाटी के लिए रवाना हुई जगत धात्री पूजा के समय कोयलपाड़ा से जिस व्यक्ति के कोठारी होकर आने की बात थी उसके अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण मैं ही उस कार्य का भार लेने पूजा के एक दिन पहले जयराम बाटी जा पहुंचा माँ ने मुझसे कहा अच्छा हुआ तुम यह काम कर सकोगे आज सब कुछ देखकर समझ लो कल खूब सवेरे स्नान करके भंडार में आ जाना थोड़ी शुद्धता के साथ काम करना उसी से हो जाएगा उस अंचल में समाज का बंधन खूब कठोर था इसी कारण माँ ने यह अंतिम बात कही एक बार भगनी निवेदिता के माँ के गांव जाने की इच्छा प्रकट करने पर माँ ने उनसे कहा था न बेटी मेरे जीते जी तुम लोग वहाँ मत जाना नहीं तो वे लोग मेरा बहिष्कार कर देंगे पूजा के के के के दिन सुबह ही भंडार में आकर एक बोरे ऊपर पांव बैठ गई। किसी के कुछ मांगने लिए आने पर मैं उन्हें दिखा दिखा कर वह सब देने लगा पूजा समाप्त हो जाने पर माँ ने स्नान किया और पुष्पांजलि देने के लिए मामी लोगों को साथ लेकर मंडप में गई तीन बार देवी के चरणों में पुष्पांजलि देने के बाद गले में आंचल देकर वे पूर्वक हाथ जोड़कर एक किनारे थोड़ी देर तक चुपचाप बैठी रही पूजा निर्विघ्न समाप्त हो गई दोपहर में गांव के अनेक निरनारियों ने अन्न प्रसाद ग्रहण किया प्रतिमा तीन दिन रखी जाती थी दूसरे दिन मुझे बुखार आ जाने पर माँ ने स्वयं ही भंडार का सारा कार्य किया